संग्राम में आहा। मानसिक संघर्ष में या भौतिक संघर्ष में वाद विवाद में आप कभी हारेंगे नहीं अपने हाथ में हमेशा ब्रह्मास्त्र रखिए, ब्रह्मास्त्र बड़े का आश्रय लेकर फिर छोटे के चक्कर में नहीं पड़ना तो ये वेदांत विद्या जो है ये ब्रह्मास्त्र है तो खंडन खंड खाद्य में ही एक श्लोक है उसका अर्थ क्या है तो उठाओ तुम अपने हाथ में ये ब्रह्मास्त्र ले लो उठा लो इससे तुम्हें विश्व विजय प्राप्त होगा लेकिन यदि तुम कुछ दूसरा अपने हाथ में लोगे तुम अपने हाथ में आए हुए हीरे को चिंतामणि को अपने हाथ में आए हुए चिंतामणि को तुम फेंक दोगे अपने हाथ से इससे बड़ा न प्रबलम मानव है वेदांत से बढ़ करके दूसरा कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि ये अनुभव पर है और में कल्पना करनी पड़ती है विश्वास करना पड़ता है श्रद्धा करना पड़ता है और ये तो साक्षात अपरोक्ष जो वस्तु है अभी अभी यही यही तुम्हें उसको ये दिखाता है उसका अनुभव करता है तो आप देखो पूर्णता देखो पूर्णता एक बात आपको सुनाएं कि पूर्णता अपने से अन्य में नहीं हो सकती। पूर्णता जब होगी तब अपने आप में ही होगी क्योंकि तो अपने से अन्य यदि प्रत्यक्ष है तो जड़ है ने? और यदि स्वर्गादि में परोक्ष है तो कल्पित है और यदि अपने अंतःकरण में ही अपरोक्ष है तो मानसिक है और जो साक्षात अपरोक्ष है और न मन का खिलौना है न मन की परोक्ष कल्पना है न इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने वाली जड़ता है अपना आत्मयी परिपूर्णतम तत्व है बोले तो भाई ये पूर्णता किस में है इसका आधार क्या है और किसको पूर्ण करता है इसका आधेय क्या है जैसे आप खड़े में पानी रखते हैं ना तो बोलेंगे जल पूर्ण कुंभ ये घड़ा क्या है जल से परिपूर्ण है हाँ। बोले भाई ये आकाश का पूर्ण किसमें है घड़े में पूर्ण है हाँ। अंत शून्य शून्य बहिशून्य शून्य कुंभ इवांरे अंत पूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ ये अवधूत गीता का श्लोक है अवधूत गीता अद्भुत है ना अवधूत गीता तो फकीरों का फकीरों का गाना है अवधूत गीता माने फकीरों का गाना अलमस्त फकीरा ये प्रतिरल है वो बोले पानी में घड़ा बाहर पानी भीतर पानी है पानी में डूबा हुआ तो बोले आकाश में घड़ा का बाहर शून्य भीतर शून्य है शून्य ही शून्य तो ये जो आत्म तत्व है ये किसी दूसरे को पूर्ण नहीं करता है और किसी दूसरे में नहीं रहता है अद्भुत है वो जैसे कोई कहे है की समुद्र में तरंग की तरह ये प्रपंच है तो समुद्र में तरंग तो तब उठती है ना जब अवकाश रहता है माने समुद्र में जितना जल है उसके ऊपर जगह रहती है उसमें छलकता है तब न उठती है तो क्या ब्रह्म समुद्र में भी कोई ऊपर छलकने की जगह है तो भाई हवा के दबाव से तरंगे उठती हैं। तो क्या ब्रह्म को भी दबाव डालने वाली कोई दूसरी चीज है अभी तो सोने में जेवर कर दिया कैसे कढ़ा गला के गढ़ा की पीठ के गढ़ा की उसमें सकल सूरत बनाई तो चारों ओर जगह होगी ना बनाने की तो ये कहता है कि पूर्ण एकहा आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तश्चिद क्रिया ये एक है एक है माने इसमें घड़ा रखने की जगह और पानी रखने की चीज इस तरह इसमें द्विधा नहीं है दो चीज नहीं है एक चीज है अखंड परिपूर्ण तुम्हारा मन कहीं छोटी चीज को पकड़े हुए है हो इसलिए तकलीफ होती है हम सृष्टि को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं कि अभ्यस्थ प्रतिष्ठान रूप हो जाए प्रकाश से प्रकाशक रूप हो जाए ऐसा कभी होगा ना जो कुछ है जो साफ अधिष्ठान स्व प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है हाँ तो अभाव जरा हम अपने बंधन को देखें एक पुरानी बात है श्री भोले बाबा जी महाराज एक महात्मा रहते थे गंगा किनारे अनुपचार में ज्यादा रहते थे वैसे तो दिल्ली में ऋषिकेश में सब जगह जाते आते रहते आगरा में भी उनका वो आलूवाले बाबा का स्थान है ना वहाँ रहे बहुत काम किया है उन्होंने तो ब्रह्मसूत्र भाष्य का रत्न प्रभा सहित पहला हिंदी अनुवाद उन्होंने ही किया तो उनकी हो गई मृत्यु शरीर उनका गया तो मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा महाराज अब वो तो मुक्त हो गए तो बाबा बहुत हंसे बोले देख जो मुक्त है सो भोले बाबा में भी मुक्त तुम में भी मुक्त चिड़िया में भी मुक्त चींटी में भी मुक्त जो मुक्त है सो मुक्त और जो पद्ध है सो पद्ध है तुम्हारा मैं कहा है बद्ध में तुम्हारा मैं तो तुम बद्ध और मुक्त में तुम्हारा मैं तो तुम मुक्त तुम्हारा मैं जो है नित्य बुद्ध मुक्त चिदात्मा में है कि तुम्हारा मैं देह इंद्रिय अंतकरण आदि रूप जो प्रपंच है इसमें है यदि तुम इसको मैं जानते हो तो ये तो बद्ध है तुम भी बद्ध हो गए और यदि तुम साक्षात ब्रह्म को अपना मैं जानते हो हाँ तो ब्रह्म रूप से ही मुक्ति होती है बद्ध मुक्त का भेद नहीं होता है ये बात जरा थोड़े से लोगों के ध्यान में आ रही है। जो ऐसा मानता है कि मैं मुक्त हूँ और दूसरे बद्ध हैं वो तो मुक्त ही नहीं है मुक्ताभा है जो अपने को मुक्त जानता है वो सबको मुक्त जानता है और जो अपने को बद्ध जानता है वो सबको बद्ध जानता है और जो अपने को मुक्त और दूसरे को बद्ध जानता है, है। वो भ्रांत है भ्रांत ये तो एक चीज है मुक्ति जो है वो एक वस्तु है वो अपना स्वरूप है एको मुक्त अब आओ आपको मुक्त की बात सुनाऊं। जैसे कोई जेल खाने में बंद था और छूटा तो क्या बोलेंगे उसको कि मुक्त हो गया तो जेल खाने से जब बैल ज्यादा भागते हैं ना तो एक बैल को दूसरे बैल के साथ बांध देते हैं जोड़ देते हैं तो बंधन हो गया ना अब वो मुक्त बैल जहां दूसरे के साथ जुड़ा वहां दोनों बद्ध हो गए और दोनों बद्ध हो गए दोनों अलग अलग हैं तो दोनों मुक्त हैं और जब दोनों आपस में बध गए तो दोनों बद्ध हो गए वो तो मुक्त की बात देखो चार बात लोग तो ऐसा मानते हैं कि शरीर का छूट जाना ही मुक्ति है न पहले आत्मा है न बाद में आत्मा है आत्मा नाम की तो कोई चीज नहीं आजकल ज्यादातर जो बच्चे हैं वो नरह स्वर्ग पुनर्जन्म ये सब नहीं मानते आत्मा अनात्मा की चर्चा नहीं करते आहा, हा, हा। वो चार बाग मुक्ति उसको बोलते हैं हाँ। बौद्ध लोग मानते हैं कि असल में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है लेकिन वासनाएं जो हैं वो विज्ञान में अनुगत हो गई हैं तो विज्ञान तो होता है क्षणिक परंतु वासनाएं एक विज्ञान से दूसरे विज्ञान में दूसरे विज्ञान से तीसरे विज्ञान में जाती रहती हैं। इसलिए वासना संतान परंपरा से जो मुक्ति है, है। जब बुद्धत्व की प्राप्ति होगी कब? सैकड़ों जन्म लगेंगे और उसमें जब वासना का उच्छेद होगा तब आत्मा का भी उच्छेद हो जाएगा और आत्मा का उच्छेद होना ही निर्वाण है दिया बुझ गया उसमें निर्माण महानिर्वाण परिनिर्वाण अति निर्वाण निर्वाण के चार भेदभाव हैं जैन लोग कहते हैं कि राम राम ये क्या अपने आप का न होना मुक्ति है उच्छेद हो जाना मुक्ति है किसकी मुक्ति है इसलिए मुक्ति दशा में आत्मा रहता है उसका उच्छेद नहीं होता जैन लोग चार बाटों का भी खंडन करते हैं और बौद्धों का भी खंडन करते हैं उनके ग्रंथों में आत्मसत्ता की सिद्धि के लिए बड़ी बड़ी युक्ति बड़े बड़े प्रमाण दिए हुए हैं तो द्रव्य में आत्मा मानते हैं चार और काल में आत्मा मानते हैं बौद्ध और देश में आत्मा मानते हैं जैन छोटी जगह छोटा बड़ी जगह बड़ा जब सम्यक चारित्र्य और सम्यक ज्ञान सम्यक समाधि प्राप्त होने पर आत्मा शुद्ध बीतराग हो जाएगा तब तीर्थंकर सिद्ध शिला पर अलोक आकाश में विराजमान होगा व्यक्तित्व तो बना रहेगा हो व्यक्तित्व का उच्छेद नहीं होगा उसको मुक्ति बोलते हैं तो चार बात की तो मुक्ति है मृत्यु और बौद्ध की मृत्यु है वासना के उच्छेद सहित जीव की मृत्यु और जैन की मुक्ति है व्यक्ति तो सहित निर्मल बीतरा के रूप में विराजमान होना आ, देखो आप कौन सी मुक्ति चाहते हैं अब न्याय दर्शन की मुक्ति ले न्याय व्यक्ति ठीक है वो कहते हैं कि आपके जीवन में दुख है उससे छूटना चाहते हैं ना दुख से मुक्ति चाहते हैं आप कि नहीं दुनिया में ऐसा कौन प्राणी है जो दुख से मुक्त होना नहीं चाहता तो मुक्ति सब चाहते हैं अच्छा तो ये दुख क्यों है भाई तो जन्म होगा शरीरधारी होंगे तो दुख तो होगा ही होगा तभी तो जन्म क्यों होता है बोले ये जो हम पाप पुण्य कर्म करते हैं प्रवृत्ति होती है और इससे जन्म होता है अच्छा तो ये पाप पुण्य ही हम क्यों करते हैं बोले राग द्वेष मोह मन में भरे हुए हैं और किसी से राग है पक्षपात है किसी से द्वेष है किसी से मोह है पक्षपात भाई भतीजा राग बस गलत काम करते हैं तीन ही दोष हैं कुल दोष तीन ही हैं न्याय वैश्विक दर्शन में तीन दोष हैं कुल राग है। बस हम गलत काम करते हैं द्वेष बस गलत काम करते हैं और मोह बस गलत काम करते हैं अच्छा अब इससे फिर गलत काम हुआ तो उससे जन्म हुआ और जन्म हुआ तो दुख हुआ तो मन में राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए कि कहिए कैसे होता है कि कहिए होता है मिथ्या ज्ञान दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान ये पांच पदार्थ हैं वो इन पांचों की जब निवृत्ति हो जाती है मिथ्या ज्ञान की जब निवृत्ति हो जाती है तब आत्मा को निःश्रेयस का अनुभव होता है निश्रेयस इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है आत्मा का मुक्त अवस्था में होना सांख्य योग मानते हैं कि ये प्रकृति और प्राकृत तो होता जाता ही रहता है ये तो प्रकृति का स्वभाव है कभी सिकुड़ जाती है तो प्रलय हो जाता है और कभी फैल जाती है तो सृष्टि हो जाती है ये सिकुड़ना और फैलना ये तो प्रकृति का स्वभाव है जैसे कभी सुषुप्ति है कभी जागृत है लेकिन जो दृष्टा आत्मा है वो जब दृश्य के साथ अपने आप को जोड़ लेता है इसका कारण क्या है विवेक तुमने विवेक नहीं किया विवेक करो अविवेक की निवृत्ति हो जाएगी तो ये दृग दृश्य के संयोग से जो अस्मिता का उदय हुआ है इसका कारण है विवेक न होना जब विवेक होने से विवेक ख्याति होने से दृष्टा असंप्रज्ञात समाधि में कैवल्य का अनुभव करेगा वो कैवल्य मुक्ति है अब अभाव आपको एक दूसरी मुक्ति सुना बहुत लोग मानते हैं कि मुक्ति चार तरह की होती है तो सबने तो नहीं माना है माने श्री रामानुजाचार्य या मधुवाचार्य जो वैष्णवाचार्यों में प्रमुख हैं वे तो ऐसी मुक्ति नहीं मानते हैं एक ही तरह की मुक्ति मानते हैं सायुज उनके आकर ग्रंथों में एक मुक्ति है परमेश्वर के साथ मिल जाना लेकिन जो बुरले हैं तो वो कहते हैं कि जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक में जाकर नागरिक हो जाना जैसे अफ्रीका से कोई ही लंदन जाए और वहाँ का सिटीजन हो जाए नागरिक होना हो। तो यहाँ से कोई भगवान के धाम में जाए और वहाँ का नागरिक बन जाए तो उसको सालोक के मुक्ति बोलते हैं सालोक फिर बोले किसी किसी को बादशाह लोग जो है वो अपनी पोशाक पहनने की अनुमति दे देते हैं दरबारी पोशाक मिल गई तो उसको शाहरूख उस के मुक्ति बोलते हैं भगवान आ, अपनी बनमाला और अपना पीतांबर अपने जैसा हो मुकुट बनवाला पीताम्बर दे देते हैं शंख चक्र गा पद्म भी दे देते हैं, हाँ परंतु यहाँ जो है ना वो लक्ष्मी है।, है अपनी गर्वाधि किसी को नहीं देते है हाँ। और जो भगुपाद चिन्ह है वो भी किसी को नहीं देते हैं भाई है तो ब्राह्मण के चरणों की धूल लगी है इसी से तो मैं विष्णु बना हूँ मैं ये छोड़ने वाला न तो दो चीज नहीं देते हैं है हाँ। और और सारी पोशाक अपना मुकुट भी बनमाला भी पीतांबर भी शंख चक्र गा भी सब दे देते हैं इसको शाहरुख की मुक्ति बोलते हैं वैष्णो लोग अब बोले भाई किसी को और एक मुक्ति मिलती है कहा समय सामने रहे पास रहे कोई बनमाला होके बनमाला के फूल में एक फूल बन के गले में पड़ गया है ना कोई फौरा बन के उनके मुंह के आस पास और जब पानी पिलाने की सेवा आई तो झट सखी बन के सेविका बन के एक गिलास पानी लेके भगवान के सामने आ गए उनको पांव दबाने को मिलता है पानी पिलाने को मिलता है इसको सामीप्य मुक्ति बोलते हैं वो सामीप्योप्य तो शारूप्य सामीप्य इन तीन मुक्तियों को तो हमारे श्री रामानुजाचार्यू भी मुक्ति नहीं बोलते हैं परंतु सायु सायु जी माने भगवान में मिल जाना भगवान से एक हो जाना इसको निम्बार्क रामानुज मध्व विष्णु स्वामी मन वल्लभा और चैतन्य महाप्रभु रामानंदाचार ये सब इसको मुक्ति मानते हैं ये सायुज मुक्ति है भागवत में इन मुक्तियों का उल्लेख है बोला एक तरह की और मुक्ति बताई है भागवत में उसको सारष्टी मुक्ति बोलते हैं सारष्टी माने जैसे अधिकारी पुरुष बना देना राज्यपाल बना दिया और राष्ट्रपति होता है एक और प्रांत प्रांत के राज्यपाल होते हैं तो भगवान किसी ब्रह्मांड में किसी जीव को ब्रह्मा बना देते हैं अधिकार दे देते हैं किसी जीव को रुद्र बना देते हैं तो वो सार्ष्टी मुक्ति उसको बोलते हैं अधिकार प्रदान अब देखो शैव जो कश्मीरी शैव हैं हम उन्हीं को शैव बोलते हैं क्योंकि और शैव जो हैं वो तो वैष्णवों के समान नहीं हैं। जैसे ये शिव को विष्णु को परम तत्व मानते हैं वैसे वो शिव को परम तत्व मानते हैं वैसे ही भक्ति भाव मानते हैं वैसे ही समर्पण मानते हैं वैसे ही उपासना मानते हैं अगर आपको मालूम ना हो तो एक बात हम मालूम कराते हैं ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य है श्री भाष्य श्री रामानुजाचार्य का और एक भाष्य है श्रीकंठ भाष्य श्री कंठाचार्य का दोनों के अनुजाई हैं वो शैव है ये वैष्णव है लेकिन दोनों में लड़ाई क्या है कि वैष्णव लोग कहते हैं की श्रीभाष्य रामानुज भाष्य पहले का है शैवों ने इसको चुरा लिया है और शय मानते हैं कि श्रीकंठ भाग के पहले का है वैष्णव ने इसको चुरा लिया है अब वो कौन पहले कौन पीछे ये निर्णय तो ऐतिहासिक लोग करेंगे लेकिन हम एक बात तो कह सकते हैं ना कि दोनों में बात एक ही है, है? यदि दोनों में बात एक नहीं होती माल एक न होता तो वो उनको चोरी वो उनको चोरी कैसे लगाते माल बिल्कुल एक है तो ये शिव नाम में और विष्णु नाम में फर्क होता है उनके तत्वों में फर्क नहीं होता है तो जो कश्मीरी शैव हैं, वो कहते हैं कि मुक्ति और बंधन ये दोनों अपने आत्मा के उल्लास हैं। विद्या भी विद्या भी हाँ। ये हमारी मौज है कि हम अपने को अज्ञानी मान करके और छोटा सा मानते हैं ये हमारी मौज है ये हमारी मौज है कि हम अपने को अज्ञानी और बद्ध नहीं मानते अपने को मुक्त और तत्वज्ञ मानते हैं ये सर्वज्ञता और अल्पज्ञता ये दोनों हमारे आत्मा का उल्लास है तरंग है मौज है वो, खुदा की मौज है कि तो खुदा की मौज नहीं है मेरी मौज है खुद की मौज है कि हम आ, अपने को बद्ध मान करके दुखी होते हैं अपने को मुक्त मान करके सुखी होते हैं अपने स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है ये दोनों हमारी मौज है कि हम अपने आप को कैसा माने हाँ ये है अच्छा जी पूर्व मीमांसकों का कहना है कि बंधन जो है वो तो कर्मजन्य है पर कर्म में बंधन आया कहा से कि ये जो हम काम कर्म करते हैं सकाम कर्म अमुक चीज हमको मिले इसके लिए कर्म करते हैं तो हम उस चीज के साथ बन जाते हैं यदि हम निष्काम कर्म करें तो निष्काम कर्म कौन सा होगा बोले तो नित्य कर्म है संध्या बंदन कामना न हो कोई संध्या बंदन हो और गायत्री का जप हो अग्निहोत्र होए तो फिर एक प्रश्न ब्रह्मसूत्र में ये भी उठाया है कि पत्नी मर जाएगी तब अग्निहोत्र से होगा पत्नी मरने पर अग्निहोत्र नहीं हो सकता तो बोले ठीक है अग्निहोत्र नहीं होगा जब तो होगा ना? तो नित्य कर्म हो गए तो इससे जो कर्म पहले के किए हुए हैं उनका तो भोग से नाश हो जाएगा और निष्काम नित्य कर्म करने से निष्काम कर्म करने से आगे के लिए आगे के लिए वासना की संस्कार की उत्पत्ति नहीं होगी और जो नित्य कर्म है वो प्रत्यवाय को निवृत्त करना होने से आगे के लिए वासना उत्पन्न नहीं होना फिर आत्मा बोले मुक्त ही मुक्त है प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष फिर प्रपंच से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा ये संबंध ही असल में संबंध ही बंधन है तो बासना छोड़ के बासना छोड़ के आगे का बंधन काटो हाँ हाँ बासना छोड़ के और भोग से पिछले बंधन को क्षीण कर दो और नित्य जो आप गलती होती हो उसको नित्य कर्म से प्रत्यवाय की उत्पत्ति रोक दो प्रत्यवाय की उत्पत्ति रोक दो आगे के लिए कर्म मत बनाओ और जो पहले के किए हैं उनको भोग से चपित कर दो मुक्ति हो गई हाँ, हाँ, हाँ, असल में वेदांती लोग जो हैं वो सिद्धांत में तो बौद्धों से लड़ते हैं और मुक्ति के साधनों में पूर्व मीमांसकों से लड़ते हैं और सारे वेदांत में हो ये बात न्याय वैशिचिक का भी खंडन करते हैं और समय समय पर और कपिल पतंजलि का भी खंडन करते हैं समय समय पर परंतु तो दो मल्ल उनके सामने मुख्य हैं एक तो नित्य कर्म के अनुष्ठान करते ही करते करते प्रत्यवाय की निवृत्ति होकर मुक्ति हो जाएगी एक तो ये बात उनको खंडन करने के लिए मुख्य है और दूसरे आत्मा का जो अस्तित्व है आत्मा का समुच्छेद उसको काटते हैं प्रकृति से सृष्टि हुई सांख्योग का खंडन करते हैं समाधि लगाने से मुक्ति होती है तो वेदांतियों का कहना है कि मुक्ति क्या है उन्हें तो मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है अविद्या अविद्यावृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है उसका नाम है मुक्ति ये पारिभाषिक शब्द हो अंत सं नहीं लगाना बोला जब तक अविद्या है तब तक अपने ही आत्मा का नाम रख लेते हैं पद्धम और जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है उस निवृत्ति का जो अधिष्ठान है उसका नाम है मुक्त माने बेवकूफी का नाम है बंधन और समझदारी का नाम है मुक्ति किसकी समझदारी का अपने आप की आखिर भाई अपने आप को तो हम समझते ही हैं कि हम मोहन हैं हम सोहन हैं हम पिंगू हैं हम पिंगू हैं है, अपने आप को तो समझते ही है बोले ऐसा समझना नहीं खास तरह का समझना का वो क्या समझना अपने को देश देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित ब्रह्म के रूप में अपने को जानना ये अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित विद्या की उपस्थिति नहीं विद्या की उपस्थिति नहीं हो तो उपस्थित तो कभी नहीं रहती है अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा का स्वरूप है उसका नाम है मुक्ति मुक्ति कभी होती नहीं है है मुक्ति पैदा नहीं होती है मुक्ति उधार नहीं ली जाती है किसी से मुक्ति बनाई नहीं जाती मुक्ति उधार नहीं ली जाती अपने मुक्त आत्मा में कोई मैल नहीं लगी है जो उसको धोया जाए अपने आत्मा को पकाने पर वो मुक्त हो जाता है सो नहीं है कोई मैल नहीं लगी है कि उसको छुड़ा दिया जाए आ, तो ये आपको सुनाया ये जो बच्चे लोग हैं ना कहीं व्याख्यान सुन जाते हैं आओ हम तुमको मुक्त करते हैं वो मुक्त नहीं करेंगे तुमको पिंजड़े में डाल के है ना कोई चिड़िया को बुलावे कि हे चिड़िया कहीं कहा लो हमारे हाथ में चारा है खाओ हम तुमको मुक्त कर देंगे तो वो मुक्त नहीं करेगा चिड़िया को पकड़ के पिजड़े में डाल देगा है न ये मुक्ति किसी की दी हुई नहीं होती है हो किसी की दी हुई नहीं होती है पैदा की हुई नहीं होती है आ, किसी को पका के नहीं होती है विकार विकार्य कोई संस्कार करने से नहीं होती है मुक्ति न उत्पाद्य है न आप्य है न संस्कार्य है न विकार्य है और ये मुक्ति कभी टूटती है का नहीं ये ईसावास से उपनिषद के भाग्य के प्रारंभ में ही ये बात कही हुई है लेकिन आ, समझ में तो बहुत देर से आता है और जैसे घड़ा बनाते हैं वैसे मुक्ति को बनावेंगे क्या पैदा करने की चीज मुक्ति नहीं है वो तो अपना स्वरूप है काछा अच्छा तो अपने घर में न हो तो दूसरे के घर से मांग के लाते हैं। हमारा बाजरे की रोटी खाने का मन होता है तो श्याम जी भाई के घर से मंगा लेते हैं नहीं है हमारे घर में मंगा लिया तो न तो हम रोटी की तरह न तो मुक्ति बनाई जाती है और न तो किसी भाई साहब के घर से उधार ली जाती है और न तो मुक्ति में कोई मैल लगी है कि उसको धोया जाए और न तो मुक्ति कच्ची है कि पकाई जाए तब मुक्ति क्या है का हम जो हैं, हम जब हैं, हम जहां हैं हम जो हैं, हम जैसे हैं हाँ हमारा ये एक नाम मुक्ति है अब प्राप्त की प्राप्ति नहीं होती है प्राप्त की, की ही प्राप्ति होती है प्राप्त की निवृत्ति नहीं होती है नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है अज्ञात का ज्ञान नहीं होता है नित्य ज्ञात का ही ज्ञान होता है आ, ये वेदांत विद्या कोई मेहनत मजदूरी की विद्या नहीं है ये स्वतः सिद्ध स्वतः प्राप्त विद्या है ऐसा मुक्त कौन है कि आप हम जानते हैं आप अपना आ, मंगरू खदारू खचेरू कुछ नाम रख सकते हैं चिंगू पिंगू आप अपना नाम बता सकते हैं हाँ हाँ लेकिन आप वेदांत शास्त्र की बात मान के हमारी बात मान के हमारे भाई की बात मान के अपने को मुक्त नहीं मान सकते क्यों कहीं इतने जोर से दुनिया को पकड़ के बैठे हुए हैं आपका नाम मोहन कैसे हो गया आपका नाम मुक्त क्यों नहीं है, है? आप जाने आने वाले जीव कब देख के आए कहाँ देख करके आए कि आप जाने आने वाले जीव हैं? आपने किसी के कहने से मान लिया पर आप शास्त्र नहीं मानते आप संत नहीं मानते आप स्वयं विवेक नहीं करते कुछ न कुछ उल जलूल बांधते हैं मुक्त क्रिया आपने तद्ध मुक्त स्वरूप है ये वेदांत वेदांत बनने को नहीं बताता है वो आप जैसे हैं वैसा बताता है खूब आनंद मंगल करो आनंद सही आनंद है चारों तरफ हाँ आज, तो, हाँ, आज सायंकाल बच्चों तो, तो, तो, श्रद्धकमूला विरहित विषया बोधमूल विरक्ति दिध्याशालिते शवणमनजा सूते ध्यान प्रधान घनरता हा पूर्णानंद श्रीपूर्ण शशि नीलयाम एक हम स्वयं क्या है चित्त है चित। है। ये व्याकरण के अनुसार चित शब्द दो धातुओं से बनता है एक चीन में चीन होती जो चुनता है चयन करता है ये घड़ा है ये कपड़ा है ये अच्छा है ये बुरा है फिर उनको चुन के अपने अंदर रख लेता है फिर घड़ा दिखेगा तो उसको पहचानेगा फिर कपड़ा दिखेगा तो उसको पहचानेगा संस्कार जमा कर लेता है तो सपने में घड़ा देखेगा जागृत में घड़े की याद आवेगी बाहर घड़ा देखेगा तो पहचान लेगा घड़ा न होने पर भी घड़े की याद कर सकेगा इसको बोलते हैं चिनौती चिन्हुते चयन करता है दूसरा आग, चित शब्द चिती संज्ञाने धातु से बनता है चेतति प्रकाशते स्वयं प्रकाश मात्र है हमको तो और पीछे हटना पड़ेगा भाई हाँ तुम तो बिल्कुल मुंह से सता देते हो क्या तुम्हारे लाउड स्पीकर में ताकत नहीं है बिल्कुल शक्तिहीन लाउड स्पीकर है बच्चों भाई ने सस्ता तो नहीं करी रहा है।, है तो दो दो पांच पांच हजार के आते हैं चिनुते चित चेतति स्वयं प्रकाशते जब हम गुरुजी से लघु पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये सांस एक बार बाहर क्यों आती है और भीतर क्यों जाती है एक बार निकलती है फिर भीतर जाती है, है निकलती है फिर भीतर जाती है तो उन्होंने हमको बताया कि शरीर के भीतर एक सरोवर है तालाब हृदय में, और उसमें एक कमल खिलता है उस कमल पर एक हंस खेलता है तो जब उसका पांव पंखड़ी पर कमल की पंखड़ी पर पड़ता है तो पंखड़ी दबती है तो उससे सांस निकल जाती है बाहर फिर जब उस पर से अपना पांव उठाता है तो पंखड़ी उठती है तो नीचे जगह हो जाती फिर सांस भीतर चली जाते तो वो हंस जो हृदय कमल पर डोलता रहता है उसी से सांस बाहर आती है और भीतर जाती है तो हमने लटकौमदी तो 10-11 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी और पहले बल्कि छांदोग्य तो उपनिषद जब प्रभाव बड़े होने पर उसमें दहर विद्या का प्रसंग आया दहर विद्या ही बोलते हैं उसको योगी अरविंद ने तो उसका बड़ा भारी विस्तार किया है वो कहते हैं कि सद्विद्या या सद विद्या, छांदोग्य उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है दहर विद्या ही मुख्य प्रतिपाद्य है दहरम पुंडरी कम्बे स्म हृदय में एक अवकाश है तत्र ऐरम मदीयम सराहा वहाँ एक सरस्वती का निवास स्थान सरोवर है उसमें एक पुंडरीक है कमल है उस पर आत्मा का निवास है चिद चिद वस्तु वहां उसको बोलते हैं सरस्वती सरस है ना हृदय में सरोवर हुआ सरस हुआ वहां से वो बाग धारा रस धारा प्रवाहित होते और कंठ तालु आदि स्थानों से फिर प्रकट होती है चित्त हम शब्द के द्वारा अपने भाव को बाहर प्रकट करते हैं और शब्द के द्वारा बाहर के भाव को भीतर ग्रहण करते हैं जैसे श्वास प्रश्वास बाहर और भीतर है इसी प्रकार चेतना का ग्रहण भी भीतर से बाहर और बाहर से भीतर होता है यह सरस्वती तो इसका मूल रूप जो है वो तो है मूलाधार में शरीर के भीतर वहां से स्वादिष्ठान में फिर मणिपूरक में फिर अनाहत में फिर विशुद्ध में आकर के ये वाणी के द्वारा प्रकट